माया श्री भक्ति प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय साधना भक्ति उसके अंतर्गत वैद्य और रागानुगा भक्ति उसमें वैद्य भक्ति के अंतर्गत हम चल रहे हैं भक्ति के चौसठ अंग लाखों अंगों में से चौसठ प्रमुख अंग की वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी और उन चौसठ अंग के वर्णन में हम हमने 31 31 अंग पूरे किए हैं अंतिम अंग जो हम लिए थे वो था अर्चनम परिचर्या था, सेवा। को किया। हम आगे अनुवाद कृष्ण श्री अभयचरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपा के संस्थापक आचार्य के द्वारा ज्ञान शाखया चुीत तस्में श्रीचैतन मनोभीष्टम स्थातम येन भूतले स्वयं रूप कदम हम दा वंदेहं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन श्री वैष्णवा श्रीूपं साग्र जातम साघुनाथन्वित तम सदीव साइतम सवधूत पर्यजन सहित श्री चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ललिता श्रीशाखातांश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने ज्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आज थोड़ी देर हो गई है तो पारायण नहीं करेंगे अर्चन और पर परिचर्या परिचर्या के अंत में रूप गोस्वामी लिखते हैं अंगानी विविधानी एवं पूजा परिचर्यो हो नियंथ बाहुल्य पूजा और परिचर्या ये दोनों के बहुत विविध प्रकार के और बहुत सारे अंग हैं उसको मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं ग्रंथ बाहुल्य के डर से कार्य की जिसको यह अंग पालन करने उसको विस्तार में जानना होगा और आगे बता दिया विस्तार कहाँ पे है भक्ति हरिभक्तिलास में अभी आगे बत्तीसवा जो अंग है वो है अर्थात गीतम गीत गीत गाना अर्थात भगवान के लिए स्तुति गान करना यथा लेंगे लिंग पुराण में जिस प्रकार से दिया है ब्राह्मणो गायमानो गायमानो ब्राह्मणों वासुदेवाख्यम गायशम गायलोक्यपनोती रुद्र भवेत तो गायन लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है यह इस प्रकार है जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक अधिक सम्मान प्रदान करते हैं भगवान विषयक महिमा गान जो करता है उसका यह वर्णन है इसलिए ये भी हमारे रोज के अंग में होना चाहिए जैसे हम भजन का गायन करते हैं तो भजन गाना चाहिए रोज कुछ ना कुछ और अभी जो तीन अंग आएंगे अथ गीतम अथ संकीर्तनम और अथ लीला कीर्तनम और क्या है और संकीर्तनम में सब कुछ है बाकी लीला कीर्तन और वर्णन आएगा और फिर जब या हरिनाम ये सब वस्तु हम अपने रोज के जीवन में हम जो सामान्य कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ करते हैं सोलह माला जब की बात अलग है लेकिन जब से यदि हम हरिनाम लेते हैं वो कीर्तन में आएगा वास्तव तो, में नाम कीर्तन में कीर्तन अलग अलग प्रकार के होते हैं नाम कीर्तन रूप कीर्तन गुण कीर्तन लीला इत्यादि तो गायन और कीर्तन ये दोनों हम हमारे रोज के जीवन में कर सकते हैं और करने चाहिए हाथ से काम करो मुंह से नाम करो गुरु महाराज का प्रवचन भी है इस विषय में और श्रीमदभागवत ने बताया है सायम घृणन भक्त्या इस श्लोक के ऊपर गुरु महाराज ने भी प्रवचन लिया था यहाँ पे ये जो व्यवस्था है वो सरल है ये चीज करने के लिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण व्यवस्था ये हमारे जो सामान्य रूप से सब कार्य रहते हैं गाँव में वो कार्य में बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है अपितु हम वो कार्य करते करते भगवान नाम कीर्तन कर सकते है भगवान के गुणों का कीर्तन कर सकते हैं भगवान की लीला का कीर्तन कर सकते हैं गा सकते हैं भगवान की स्तुतियां तो ये हम नियमित रूप से कर सकते हैं अपने नित्य कर्मों में भी स्नान इत्यादि कर रहे हैं तब भी और जो बाकी सब भी हम सेवाएं कर रहे हैं अलग अलग कार्य कर रहे हैं घर में तो सब में ये सब चीज कर सकते हैं और करनी चाहिए इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। भक्ति में आगे प्रगति होती है बहुत जल्दी यदि प्राय आप बंगाल में देखें, तो बंगाल के गांव में भक्ति विनोद और नरोत्तम दास ठाकुर इन दोनों के भजन हरेक व्यक्ति को आते थे अनपढ़ से व्यक्ति को भी ये सब चीज आती थी और वो नित्य इसका गायन करते थे हमेशा कुछ भी काम कर रहे ये गाते रहते इन भजनों को आप देखे बंगाली भक्तों को भी कई बार कि वो बस भजन गाते रहते हैं गागे करते हुए भी ये गाँव में थी ये प्रथा थी बंगाल के गाँव में और ये सब भजन क्या है ये सब स्तुति गाने भगवान का भगवान के भक्तों का श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। बहुत ही विशिष्ट भजन है कि रोज हम चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व और सबसे कृपा याचना कर रहे हैं दया की याचना कर रहे हैं भजन है इसका गाना चाहिए रोज गाना चाहिए अलग अलग अवसर पे गाना चाहिए ऐसे बहुत सारे भजन है जो हमारे स्तर के है भक्तिनोर ठाकुर के और नरोत्तम दास ठाकुर के तो कम से कम ये भजन हमको आने चाहिए और ये नियमित हमारा कार्य होना चाहिए हर काम में मतलब नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें स्वतः तो तो ये आदत लग जानी चाहिए भजन निकल जाए मुख से बाहर के लोग भी बाहर के लोगों में भी ये आदत रहती है उनका भजन थोड़ा अलग होता है सिनेमा सॉन्ग जो भी आए हैं वो गाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो गाते ही है काम करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कोई बना रहा है वो कुछ कर नहीं सकता है ऐसे कार्य में जो लगा है लेकिन बाकी जैसे गृहिणी है या कोई भी हो तो खुद गाते हैं कुछ ना कुछ गाते हैं और गृहिणी के लिए तो और सरल है क्योंकि उनके कार्य तो ऐसे ही रहते हैं जिसमें गा ही सकते हैं ये सब चीजें और इस प्रकार के प्रकल्प में पुरुषों के कार्य भी ऐसे ही रहते हैं सामान्य रूप से जब तक कि कुछ पढ़ाने वाला कार्य नहीं है वृत्ति का अर्थात ब्राह्मण की वृत्ति में पढ़ाने की वृत्ति गुरु नहीं बने हैं तो, तो सरलता से अपनी वृत्ति करते करते गा सकते हैं में कोई समस्या नहीं है यदि कुछ पढ़ा रहे हैं तो उस समय नहीं गा पाएंगे उसे मान लो गणित तो पढ़ा रहे हैं तो अभी गणित तो पढ़ा तो, पढ़ा तो, तो आंकड़े ही दिखेंगे उस समय क्या गाएंगे आप तो इसलिए स्त्री की वृत्ति है या तो दूसरी सब वृत्तियां हैं उसमें गाने का मौका मिलता है वृत्ति करते करते तो एक तरह से ज्यादा लाभ है उसमें मौका ज्यादा मिलता है तो ये गायन में है और इसका बहुत महत्व है वैकुंठ लोग प्राप्त होता है तो इन सभी चीजों के लिए हम यहाँ पे आए हैं तो वो करना चाहिए उसकी आदत लगा देनी चाहिए अभी क्या हमको श्रवण की आदत है हम लोग स्पीकर शुरू करके लगा देते हैं जिससे हम प्रवचन सुन सके इत्यादि वो अच्छा है श्रवन की भी आदत होनी चाहिए श्रवन भी भक्ति का ही एक अंग है उसमें कुछ गलत नहीं और अच्छा ही है किंतु कीर्तन की भी आदत होनी चाहिए श्रवन प्रभाव कीर्तन स्वभाव है के प्रभाव से कीर्तन स्वभाव में आ जाना चाहिए फिर कीर्तन प्रभाव स्मरण हो फिर जब कीर्तन परिपक्व होता है तो स्मरण ठहर पाता है हमारे विचारों में हमारे मन में तो श्रवण और कीर्तन दोनों होना चाहिए तो इसलिए केवल श्रवण श्रवण नहीं करके थोड़ा कीर्तन का भी समय रखे समय रखे मतलब कुछ कार्य ऐसे रखें जिसमें हम गाएंगे भजन गाएंगे ऐसा केवल श्रवण श्रवण नहीं रखें गुरु महाराज एक बार व्यक्त कर रहे थे ये यह हमारी यही सब बात चल रही थी मीटिंग में कि एम प्लेयर जो सब है तो उसको उपयोग करें कि नहीं करें उसकी परमिशन अभी रखें कि उसको भी ब्लॉक करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए करें कि नहीं करिए सब चर्चा चल रही थी तो निष्कर्ष तो यही आया था कि आज की जो जनरेशन है अभी की उसके लिए रखेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे लोग उनको नहीं देना क्योंकि कभी तो इसको फेज आउट करना पड़ेगा तो नेक्स्ट जनरेशन से फेज आउट करेंगे इस प्रकार से ये पॉइंट तीन से चार बार में वापस बार बार लेकर के आया था अंत में गुरु महाराज बोले कि आगे अभी इसको मत लेकर आना निश्चित है बच्चों को नहीं मिलेगा बस अभी बार बार पुश मत करो <laughs> क्योंकि मेरा पूछ था नहीं है सुनेंगे तो थोड़ा लाभ होगा फिर गुरु महाराज बोले कि मैं भी सुनता हूं जब स्नान करने जाता हूं तब भी सुनता हूँ भजन सुनता हूं लेकिन सुनता हूं भजन सुनता हूँ प्रवचन सुनता हूँ तो प्रसाद लेता हूं तब सुनता हूं तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे रोजमर्रा का कार्य करते समय भजन गाने की आदत इतनी नहीं पड़ी लेकिन यदि आप सुनेंगे नहीं तो उस समय कुछ तो करना है तो भजन गाएंगे तो वो पर, वो आदत लगानी ज्यादा आसान हो जाती है ये भी बताया गुरु महाराज मैंने उसको तब तक प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया था क्योंकि मैं जब से इसको हुआ तब से मेरा श्रवण काफी था कुछ सालों तक तो लगभग 2006 में मैंने इसको ज्वाइन किया फरवरी में उसके बाद से समझिए ना 2010 11 2011 तक लगभग औसतन रोज का पहले तीन साल तो औसतन रोज का आठ घंटे श्रवण था क्योंकि सेवा वही सब सफाई सफाई सफाई रोज के आठ से नौ घंटे की सफाई की सेवा टॉयलेट से लेकर के सब कुछ सफाई की सेवा तो सफाई में क्या है कान में डाल दो प्रभुपात के प्रवचन सुनो गुरु महाराज के प्रवचन टाइकलिंग कर उसके बाद के जो तीन साल और है उसमें समझिए चार साढ़े चार घंटे की कि कुकिंग और ये सब सेवाएं थी थोड़ी तो उसमें भी श्रवण होता था काफी उसके बाद 2011 से जब मीडिया मिनिस्ट्री में लग गया तो श्रवण होता है लेकिन मीडिया मिनिस्ट्री में प्रवचन के हिसाब से श्रवण नहीं होता है थोड़ा सुन लिया थोड़ा सुनिए ऐसा होता है और उसके बाद जब से नंदग्राम में आ गया तो निकम्मा बन गया एक भी फिजिकल सेवा कुछ भी नहीं है कितना भी कुछ भी हो जाए एक क्या बोलते है कुर्सी तक उठाने की सेवा नहीं है ये है लगभग 2012 से कुछ काम नहीं करना है ना काम का न काज का दुश्मन अनाज का तो वो नहीं होने से श्रवण जो हो रहा था तो श्रवण मशीन भी मेरी ऐसी कैसी पड़ी रहती उसमें से सिस्टेमेटिक वो जो सुनना है तो हाँ शुरुआत में ये था जब स्नान करने जाते तो मैं चला तो स्पीकर खरीद लिया था जो एमपी डिवाइस में लग जाए तो लगा करके सुन लेता था शुरुआत में तम तो हम अवंती आश्रम रहते तो स्नान करते हमें बिच्छू भी निकल लेते कभी ठीक <laughs> है सुन लेता था तब इस तरह से सुनता था थोड़ा कई प्रसाद लेने यदि अकेले बैठे तो कान में लगा दिया इस तरह से सुन लेता था लेकिन क्योंकि कोई ऐसी सेवा नहीं थी जिसमें सुनना निश्चित हो पाए तो धीरे धीरे वो सुनना कम हो गया अंततः अंतर्गत सुनना काफी हद तक बंद हो गया तो फिर मैंने उनका फोन खराब हो गया तो उनको दे दिया कि, तो मैं तो रहा। आप लेकिन पिछला जो सुना था उसका प्रभाव इतना ज्यादा था श्रवण का काफी अच्छा रहा और फिर पुस्तकें तो पढ़ते थे प्रभुपात के तो उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ कुछ ही एक आधल इस प्रकार से गायन शुरू हो गया जैसे स्नान करने जाते हैं तब या रास्ते में चलते चलते कहीं जाना है तो और कुछ करने को नहीं है तब गायन शुरू हो गायन चल रहा है ऐसे कुछ भी थोड़ा सा कहीं भी समय मिलता है तो कुछ ना कुछ भजन हो जाते हैं गायन जो याद है वो मुझे बहुत भजन कुछ याद नहीं है कुछ जो गिने चुने याद है वही गायन हो जाते हैं जैसे गायन शुरू हुआ और वो एक आदत बन के रह गए जो गुरु महाराज बोल रहे थे उसका उनको प्रैक्टिकल अनुभव हुआ कि इससे मदद मिलती है गायन में उसको रोज नियमित कुछ समय ऐसे रखना चाहिए हमारी सेवाओं में जिसमें हम सुनेंगे नहीं हम कीर्तन करेंगे गायन करेंगे गायन स्तुति गाने इत्यादि भी बहुत सारे हैं भगवान की स्तुतियां हैं भक्तों की स्तुतियां हैं संस्कृत में भी है बंगाली में भी है तो ये एक विभाग है फिर दूसरा है संकीर्तनम अच्छा संकीर्तनम नाम लीला गुण आदि नाम उच्च भाषा तु तो कीर्तनम कीर्तनम किसको कहते हैं नाम लीला गुण इत्यादि का उच्च स्वर में बोलना उसको कीर्तन कहते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं गुणों रूप आदि नाम रूप गुण लीला आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है तत्र नाम कीर्तनम यथा विष्णुधर्मे तो उसमें नाम कीर्तन के विषय में जैसे कि विष्णुधर्म पुराण में बताया है कृष्णे मंगल नाम ये भस्भवती राजेन्द्र महापातकोट यम कृष्ण यह मंगल नाम प्रवर्तते जिसकी वाचा में जिसकी वाणी में प्रवर्तन करता है उपस्थित रहता है भस्मी भवंती राजेंद्र महापातकोट यटि कोटि महापातक यानी कि महान पाप महापातक सबसे बड़े पाप होते हैं तो महापातक कोटि कोटि महापातक है राजेंद्र उसके भस्मी भूत हो जाते हैं यहाँ पे कह रहे हैं विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमागान संबंधी एक कथन है हे राजा कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत ही छूट जाता है यह तथ्य है तेरी में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति नि के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है ये चैतन्य चरितम था पापी ही मनुष्य अनेकनेक पाप कर्म कर सकता है किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता की कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट न किया जा सके ये नाम की महिमा है एक नाम से इतना हो जाता है तो ये नाम कीर्तन के बारे में आया संकीर्तन में नाम कीर्तन तो ये नाम कीर्तन करने का हमको बहुत अवसर प्राप्त है तीन बार आरती होती है उसमें नाम कीर्तन होता है और हमारे रोज का जो जीवन है उसमें हम जैसे गायन करते हैं नाम कीर्तन भी करना चाहिए साथ में मिलकर के जब कुछ सेवा करते हैं तब नाम कीर्तन कर, कर सकते हैं जब भी मौका मिले नाम लो जब भी मौका मिले नाम लेते रहो भगवान का एक हमारे यहाँ पे भक्त आए थे अवंती आश्रम में अः चित्तचौर तो उनकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी वो कुछ भी करेंगे हमेशा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कुछ भी कार्य उनका चल रहा होगा ये आवाजें निकलती रहेगी हमेशा अहर सोते समय बंद होगी शायद तो ये अच्छा गुण है ये महामंत्र निकलते रहना चाहिए कुछ भी अभी रास्ते में जा रहे कुछ करने को नहीं धरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण या तो कोई भजन गा रहे संतन तो कर रहे किसी और प्रकार का लीला कीर्तन तो हुआ अभी और भी कीर्तन तो आई है मुख को जीवआ को कभी खाली नहीं रखना है वो बहुत ही जीवआ है ना बहुत ही चालू है बहुत ही क्या बोलते है? नीच वो बहुत ही नीच वस्तु है जीवआ इसलिए उसको खाली नहीं रखना है कभी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए जीवआ में हमेशा कुछ ना कुछ मतलब भगवान का नाम होना चाहिए भगवान का नाम रूप गुण लीला गायन स्तुति इत्यादि करते रहना चाहिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसी आदत लगने पर क्या होता है बीमार भी होते हैं चलता तो रहता है और यदि मुख नहीं चला तो मन में चलेगा लेकिन मन में कब चलेगा जब हमको मुख से आदत है वो तो मुख से हो नहीं पा रहा है शक्ति है नहीं जरा भी तो मन में तो फिर भी चलेगा आप ये अनुभव करेंगे यदि आप ये आदत लगाएंगे तो इसका अनुभव आपको निश्चित रूप से होगा साधन अवस्था में ही हो जाएगा इसका अनुभव बहुत बहुत बड़ी बात नहीं आदत की बात है क्योंकि बहुत बहुत कभी भी आप यदि जीववा को अलग कर नहीं रहे हैं कुछ मतलब हरिनाम और इस प्रकार से गायन कीर्तन कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने कार्य करते हुए या जब भी कुछ भी समय मिले नॉन स्टॉप तो आपको थोड़े समय में आदत लग जाएगी फिर मान लो आप कभी बीमार पड़ रहे हैं तो आवाज निकालने की शक्ति नहीं ऐसा हो जाता है कई बार तो उस समय हवा से कीर्तन चलेगा क्योंकि हम आवाज नहीं निकालते हैं लेकिन सास तो लेते हैं तो सांस लेते हो उसमें हम हवा लेते हैं और हवा छोड़ते हैं उसमें भी कीर्तन चलेगा और यदि बहुत हालत खराब है तो मन में करेगा याद करेंगे भगवान तो ये सब होने के कारण भगवान को स्मरण करना सरल हो जाता है तो इसका प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए और उसकी आदत लगानी चाहिए और इसके इतने गुण हैं कितना महात्म्य है नाम कीर्तन का ऐसे लीला कीर्तनम यथा सप्तमे सात नौ अठारह में प्रहलाद महाराज कहते हैं सो हम देवतया। लीला कथा सोहम प्रियतया कृसी गीता मुक्त दुर्गांस कुछ तो यह है श्रीमद भागवत सात नौ अठारह में प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं हे है भगवान नृसिहा यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है आप परम मित्र परम आराध्य अर्चा विग्रह आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उस, उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं अथवा मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा सबका एक ही महात्म्य है नाम रूप गुण लीला सभी कीर्तन का गायन का गावी की भक्ति में प्रगति होती है भौतिक जगत से मुक्ति होकर के भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है और भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अवसर होता है और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद भी यही तो हमारा कार्य है कोई अलग वस्तु नहीं है कृष्ण प्रेम से भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत है उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्मा संहिता ओके okay, ये भगवान के लीलाओं के गीत ब्रह्म संहिता है फिर आपको सुनने नाम रूप गुण लीला सब सबको आता है ब्रह्म संहिता में भगवत धाम का वर्णन है भगवान के गुणों का वर्णन है उनकी लीलाओं का वर्णन है नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्रा तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद भागवत यदि कोई व्यक्ति इन तीनों गीतों को सुनता है तो वह भव बंधन से सरलता से छूट सकता है इन ईश गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते हैं? ये तो तीन उदाहरण भी बहुत सारे गीत है रामायण है रामायण अपने आप में एक बड़ा गीत है वाल्मीकि का महाकाव्य बहुत मधुर भी है और लीला के रूप में है पूरा पूरा लीला कीर्तन है रामायण अति मधुर है करुण भाव है उसमें और लोग उसको सुन सुन करके रोते रहते हैं और रोते रहते हैं फिर भी ज्यादा सुनते हैं। रोते, हैं रोते हैं रोते हैं रोते हैं और बार बार सुनते हैं बार बार सुनते हैं चाहे भक्त हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो अभी भी रामायण सुनी जाती है तो ये अद्भुत ग्रंथ है रामायण भी इसी प्रकार से भागवत भी अभी, अभी भी लोग सुनते हैं इन चीजों को लोग छोड़ते नहीं है बहुत ही आकर्ष आकर्ष आकर्षक ग्रंथ है ये सब तो इनको सुनना चाहिए बार बार सुनना चाहिए शाम को कथा होती है लीला कथा तो उसको क्या करना चाहिए लीला कथा सुनो सुनने के बाद उसका कीर्तन करो सामान्य जब दिन का समय है तो वो सब लीला कथा स्मरण करो कीर्तन करो उसकी चर्चा करो काम करते करते कार्य करते करते पहले भी लोग ऐसा ही करते थे भगवान ग्राम की लीलाओं की चर्चा करते थे उनके गीत गाते थे ऐसे रामचरित मानस है बहुत ही प्रसिद्ध है तो उत्तरी भारत के लोगों को अंगूठा छाप होंगे लेकिन पूरी आती। आज भी ऐसे रिक्शा वाले हैं जिनको रामचरित मानस पूरी आती है रिक्शा चलाते चलाते भी गाते चौपाई सब गाते हैं और इस तरह से भगवान राम की लीलाओं का आस्वादन करते रहते उसको स्मरण करते रहते हैं तो इससे बहुत बहुत बहुत बड़ा लाभ होता है भक्ति में प्रगति होती है भौतिक जगत से उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति बिना पूरी तरह से भक्त हुए भी इसको गा करके इतना लाभ प्राप्त करता है तो जो लोग भक्ति की चेतना में है जिनको संबंध ज्ञान स्पष्ट है वो लोग तो इसको स्मरण करते करते कितना लाभ उठा सकते हैं कि तो कोई सीमा ही नहीं इसलिए यह सब याद करना चाहिए हमारी ब्राह्मण की कथा शाम को उसको याद रख लो याद रखो और उसको दोहराओ दिन में दोहराने से तो और याद रहेगा और याद रहेगा तो और दोहराएंगे तो दोहरा इस तरह से पुस्तक हमारे हृदयंगन हो जाती है जाते हृदयांगन होने के बाद हम कभी भी उसको कभी भी चाहे कथा शुरू कर सकते हैं अंदर अपने मन में भी कथा शुरू कर सकते हैं उसके लिए कोई बाहर से बोलेगा इसकी आवश्यकता भी नहीं रहती तो ये स्थिति पर आना है श्रवण प्रभावे कीर्तन स्वभाव कीर्तन स्वभाव है कीर्तन प्रभावे स्मरण हो जाए श्रवण करते रहो श्रवण के प्रभाव से कीर्तन स्वभाव स्वाभाविक हो जाना चाहिए कि कुछ अलग से उसकी प्रयास करने की जरूरत नहीं है कीर्तन तो हमेशा होता रहता है कार्य करते करते भी और जब ऐसा होगा तो उसके बाद स्मरण भी स्वाभाविक हो जाएगा भी तो स्मरण भी कर सकते हैं तो ऐसे फिर तीसरा और आगे बताते रूप गोस्वामी गुण यथा प्रथमे प्रथम स्कंध में एक पांच बाईस में जैसे गुणकीर्तन दिया है स तपसुत अविच्युत कविर्नि यदुश्लोक गुणाणन उत्तम श्लोक गुण का वर्णन नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं हे व्यास ये जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या वेदाध्ययन, यज्ञ वेद सूत्रियों के उपचारण दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान करन, कर, कर्म करने में लगे हैं वे सभी अपने इस पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहां यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है तो ये गुण के कीर्तन के बारे में आया भगवान के गुण के भी बहुत सारे ब्रह्म है सब ग्रंथों में भगवान के गुणों का भी कीर्तन हुआ है जनरल सब कीर्तन साथ में होते हैं नाम रूप गुण लीला लेकिन कहीं कहीं स्पेसिफिक है जैसे हम सुबह में यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो उसमें नाम कीर्तन है विशेष रूप से और अलग अलग स्तुतियां हैं उसमें फिर रूप कीर्तन भी होता है गुण कीर्तन भी होता है लीला कीर्तन भी होता है जैसे नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम ये जो है विशिष्ट रूप से लीला कीर्तन ये कार्तिक में जो हम गाते हैं क्या है इसका नाम दामोदराष्ट्र कम तो विशेष रूप से एक लीला का कीर्तन है लेकिन इसके अंतर्गत गुण भी आ गए सबसे पहले ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम सच्चिदानंद जिसका रूप है ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं फिर उनकी लीलाओं का वर्णन हुआ लीलाओं के साथ साथ गुणों का भी वर्णन हो रहा है रूप का भी वर्णन हुआ मुखाम भोजम अत्यंत नील वितम कुल स्निक गोप्या तो वो समय पे जो उनका रूप था उसका वर्णन हो रहा है कि जिनके बाल है वो घुघराले है और मुख मंडल पर इस प्रकार से जो लाल चिन्ह है इत्यादि इत्यादि जो भी सब वर्णन हो रहा है तो रूप वर्णन हो रहा है और यही रूप मेरे मन में हमेशा बसा रहे तो वो लीला कीर्तन कर रहे हैं उसमें रूप वर्णन भी है गुण वर्णन भी है और उनकी कृपा का भी वर्णन है तो ऐसे ये लेकिन मुख्य रूप से एक लीला के ऊपर है इसलिए उसको लीला कीर्तन भी कहते हैं। इसलिए दो सब कुछ साथ में होता है लेकिन उसमें एक का प्राधान्य होता है कभी कई जगह किसी किसी जगह पर तो ये सब चीजें स्मरण करनी है स्मरण करनी अर्थात जब भी स्मरण करने की बात आती है तो समझना है पहले उसके बारे में श्रवण करना है श्रवण करते करते कीर्तन उत्पन्न करना है उसका उसको बोलना शुरू करना है और ये दोनों नियमित रूप से पारायण करते करते पारायण मतलब अपना जो भी कार्य चल रहा है उसके साथ करते करते करते करते उसकी आदत लग जाती है आदत लगने के बाद वो स्मरण में घुसता है स्मरण में घुसने के बाद यदि आप कीर्तन मुख से नहीं भी कर रहे हैं तो भी मन में चलेगा तो इसकी आदत लगानी ये तीन अंग आपस में जुड़े हुए इस प्रकार से गायन संकीर्तन और तीसरा जब जब में भी ऐसा भी होता है और आगे तो यहाँ पे संकीर्तन समाप्त हुआ जप अभी जप का वर्णन शुरू करते हैं मंत्रस्य उच्चारो जप इति अभिधीयते तो मंत्र का बहुत ही धीरे से उच्चारण उसको जप नाम से जाना जाता है किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है और उसी मंत्र का जोर से उच्च स्वर में उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है उदाहरणार्थ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे इस महामंत्र का मृदु सर्व स्वर में स्वयं सुनाई दे उसके लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य शून्य वालों के लाभ के लिए भी होता है पद्म पुराण का कथन है यथा पाद में कृष्णा नामेश मंत्र साधक भक्ता नाम जपताम धूप स्वर्ग मोक्ष फल पद्म पुराण ने कहा है जो व्यक्ति धीरे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं पद्म पुराण ने दिया तो ये जप बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम दीक्षा लेते हैं तो ये नाम जप करना इसका हम प्राण लेते हैं कि सोला माला जप करनी है तो सोला माला जप करनी है मतलब क्या ये जप जो वस्तु है वो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं ये नाम कीर्तन है एक तरह से लेकिन जप के रूप में क्योंकि उच्च स्वर में नहीं है स्वयं को सुनाई दे उस तरह से स्वयं के लिए तो इसलिए इसको जप कहते हैं और इसको कर करते करते करते करते बार बार इसको करते रहते हैं तो ये भी एक हमको स्मरण कराता है धीरे धीरे इसकी आदत लग जानी चाहिए ये सब वस्तुएं ऐसी जिसकी आदत लग जाए तो बेड़ा पार हो जाता है क्योंकि तो यदि आदत नहीं लगती है तो ये बर्डन लगता है एक बोझ लगता है फिर तो इसकी आदत होनी चाहिए हरिनाम करने की करोड़ों बार नाम करते रहेंगे तभी तो जा करके कभी अंदर घुसेगा तो ये जब मैं सोला माला सबको करनी है कम से कम सोला माला मतलब एक सौ आठ मन के सोला बार घुमाना माला मतलब ऐसा नहीं कि माला सोला है हम बोलते सोलह माला होगी लेकिन सोला माला तो बिना कुछ बोले भी हो सकती हो तो माला ही है ना हाथ में तो सोला माला का अर्थ माला सोला करना नहीं है सोला माला का अर्थ है कि हरेक माला में एक सौ आठ मंत्र उच्चारण करना और ऐसे एक सौ आठ मंत्र उच्चारण सोला बार अर्थात एक हजार सात सौ अट्ठाईस मंत्र का मुख से उच्चारण बाहर निकलना जो कि स्वयं को सुनाई जाए इसको कहते हैं सोला माला। 1728 सो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हरे कृष्ण महामंत्र का 1728 बार उच्चारण जो हम स्वर, हमको स्वयं को सुनाई दे ये है सोला माला करना इसका हम प्राण लेते हैं। हम प्राण नहीं लेते केवल माला घुमाने का तो ये चीज विदित होनी चाहिए भक्तों को हाँ एक मंत्र करने 16 माला नहीं क्योंकि कई बार होता है हम माला तो करते हैं मंत्र नहीं करते 90 मंत्र किए और एक सौ मन के घूम गए तो वो एक माला नहीं हुई कि नहीं जाएगी हाँ मन के घूमे एक सौ तो बोलेंगे कि एक माला हो गई लेकिन एक सौ मंत्र नहीं हुए तो कमी रहेगी ऐसा हो जाता है इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए इसके साथ साथ मंत्र भी तभी बोला जाएगा जब उसमें हम जो नाम है उसको उतने ही लेते हैं उसकी जगह पे न्यून भी नहीं कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं और सब नाम उस स्वयं की जगह पे हरे कृष्णा और रामा तीनों नाम उसके अपने अपने स्थान पे जहां पे हैं तब जाकर के उसको हरे कृष्णा महामंत्र तो के एक नाम में एक मंत्र में सोलह नाम और वो सोलह नाम ये तीन नाम से बने हरे कृष्णा और रामा अपने अपने स्थानों पे स्थित तो इस तरह से एक मंत्र हुआ और ऐसे एक एक हजार सात सौ अट्ठाइस मंत्र उच्च स्वर उतने स्वर में जितना हमको सुनाई दे उसको उच्चारण करना ये सोलह माला का प्राण है हमारा जो हम दीक्षा के समय लेते हैं तो ये नियमित रूप से संख्या पूर्वक ये होना चाहिए जैसे अष्ट में आता है संख्यापूर्वक नाम गानी संख्या पूर्वक नाम करते थे लोग तो प्रणाम भी संख्यापूर्वक करते थे कितने प्रणाम करने ही आज और गायन भी संख्यापूर्वक करते थे संख्यापूर्वक नाम गानी थी हमको जब भी उस प्रकार से करने चाहिए बाकी तो जब के ऊपर अलग से पूरा चीज हो सकती है यहाँ पे हम इतना विराम देंगे मन की ओर सब बात आएगी जब में वो सब अभी हम विस्तार में नहीं ले रहे हैं कि हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं सोलांग सबने लोगों ने तो कई बार सुना हुआ इसके ऊपर अलग से पूरा एक ये तो विषय है अति महत्वपूर्ण है यहां पे हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे फिर आगे अत विज्ञप्ति ही पैतिस्वाम विज्ञप्ति संकीर्तन समाप्त हुआ भी है विज्ञप्ति मतलब निवेदन तो इसका अर्थ है कि हम भगवान के चरण कमलों में अपने आपको निवेदित करते हैं कि आप हम पर कृपा कीजिए अथ विज्ञप्ति ये में किंचित कृतम विद्यापनम हरिमुद्दीशितिरा मोक्ष मोक्षद्वार सं थनात्मिकादय बोधिका लाली कृष्णे कृष्ण स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों से निवेदन विषयक एक कथन है जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित तीन विधियों से कृष्ण के पति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं एक सं, सं, सं, प्रार्थना भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए दूसरा दैन बोधिका अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए और तीसरा लालसामयी किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्र धर्प नहीं होती जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र दास माता पिता तथा प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है यह लालसा विज्ञप्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहनाती यह लालसा मई विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है जिससे जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है तो ये तीन प्रकार से विज्ञप्ति भगवान को निवेदन करते हैं प्रार्थना करते है। विज्ञप्ति क्या अर्थ यहाँ सामान्य भाषा में प्रार्थना कहते हैं इसके ऊपर गुरु महाराज के बहुत सारे प्रवचन है प्रार्थना अंग के ऊपर एक अंग्रेजी में है वाइटूपरे हाउटरे शायद उस नाम से अभी नहीं हो पहले उसका ये नाम रखा था हाँ हिंदी में एक है प्रयास और कृपा ये प्रार्थना के ऊपर है फिर और भी कुछ प्रवचन है अब हिंदी वाली जो पुस्तक है में उसके विषय में जाएंगे पीछे विषय इंडेक्स तो उसमें प्रार्थना ढूंढ लेंगे तो उसमें आएंगे तो यहां पे जप किया कीर्तन किया गायन किया यह सबसे स्मरण आता ये जो हम गायन कर रहे थे जो कीर्तन कर रहे थे वो सब में जो भावना छिपी वो ये प्रार्थना की भावना है तो पहले तो हम करते है तो उसमें कोई भावना नहीं होती लेकिन ये भावना धीरे धीरे लानी इसलिए यही की जो में ये सब भावनाएं होती है हो, भगवान को हमको प्रार्थना करने का प्रयास करना है तो उसकी बात यहां पर हो रही है कि भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा अपनी स्थिति को जानते हुए तो यहाँ पे एक है सम प्रार्थनात्मी का भावपूर्वक प्रार्थना करना दूसरा है दैन्य बोधिका अपने आप को विनित रूप से प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना करना और तीसरा है लालसा मई तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से प्रार्थना की बात हुई इसमें जो तीसरा है लालसा मई ये क्या है कि उसमें ऐसा लगेगा कि जो भक्त है वो अपने लिए भगवान से मांग रहे हैं लालसा लगेगी भक्त की जैसे गोपी गण कहते कि हे hey भगवान आप आओ और हमें संतुष्टि दो हम तरस रहे हैं आपके लिए आपने हमको इधर बुलाया और अभी ऐसे ही छोड़ करके जा रहे हैं तो इसमें एक सामान्य जो आ, काम वासना है उस प्रकार का व्यवहार दिखेगा लेकिन ये आध्यात्मिक है ये मुक्त जीवों के द्वारा इस प्रकार से लालसा मई प्रार्थना होती है गोपियां भी भगवान को प्रार्थना करते हैं है। ही दिखेगा तो हमको ये ये प्रकार की प्रार्थना भी नहीं करनी है लालसा मही कि भगवान आओ और हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करो वहां पे जब भगवान को बोलते हैं कि हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करो तो उसमें भावना यही छिपी होती है कि भगवान आप आओ और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करो लेकिन भगवान को यदि बोलेंगे कि आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करो तो, तो भगवान करेंगे नहीं अपने इंद्रियों को संतुष्ट इसलिए उनको बहना देते हैं स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने तो इस प्रकार की लालसा मई जो प्रार्थना है वो मुक्त जीवों के लिए कुछ प्रश्न आप जैसे लाल समय प्रार्थना है गौरांग बोली हबे पुलक शरीर हरि बोलीते नये बब नीर कबे कब कभ होगा कब होगा तो वो दैन्य बोधिका में आता है अपने आप को विनित रूप से प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना करना कि वहां पे मुख्य भावना लालसा नहीं है वहां की भावना अपने आपको नीच भावना में है और वो नीच भावना में हम हम तो इतने गिरे हुए आप कृपा करो कृपा की लालसा कर रहे हैं वो लालसा में ही नहीं है तुलसी आरती लालसा में ही है और वो हम पूरे दिन में सबसे मतलब काफी ज्यादा भजन है उसमें एक ये जो भजन है तुलसी वनना वाला बहुत बहुत क्या बोलेंगे अंतरंग भजन है वास्तव में हम अपना मतलब हम अपना कुछ थोड़ा सा भी काम तो कंट्रोल में कर नहीं पाते हैं और हम कहते हैं सुबह में सखी रोनुगतो करो सखी कहनुगत कर दो जुगल रूप राशि नयन हरी को सदा नयन में हम हमेशा जुगल रूप राशि देखें इस प्रकार का कर दो तो हमें वहां पे समझना है कि हम वो नहीं गा रहे हैं ये तो आचार्य बताएं हैं ये भजन गाना है तुलसी वंदना में इसलिए हम गा रहे हैं वास्तव में ये कृष्ण दास जो है उनकी स्थिति है हम तो केवल ये गा करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं हमारी ये स्थिति नहीं है वो पूरा उसकी उसका जो स्तर है बहुत उच्च स्तर है ऐसे ही लालसा मई नाम से एक प्रार्थना है राधा कृष्ण प्राण मोर इसका नाम ही लालसा मई प्रार्थना है जीवन मरण नहीं मोर ये भी लालसा है कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम तो ये सब लालसा मई प्रार्थनाएं हैं वो हमारा लेवल नहीं है वो प्रार्थनाओं का कभी कभार जब कुछ उत्सव होते है तब वो प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए कभी गायी हो अलग है लेकिन उसको हम अपनी रोज की साधना नहीं बना सकते उस प्रार्थना को किंतु दैन्य बोधि का प्रार्थना है बहुत है भक्ति नोर ठाकुर की है श्री गुरु रद्म केवल भकती पद्म ये है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया नरोत्तम दास ठाकुर की ये दोनों के ज्यादातर प्रार्थनाएं प्रार्थना है दैन बोधि का तो ए, एसे, एसे कि हमेशा हमको प्रार्थना करती रहना चाहिए भगवान की तो इस तरह से प्रार्थना का भी हम एक धाग रखेंगे जीवन में तो ये जो गायन इत्यादि कर रहे उसमें भी फिर प्रार्थना का भाव आएगा लेकिन एक विशेष रूप से भी प्रार्थना होनी चाहिए हमें हमेशा हमारी जैसे हम सुबह में उठते हैं उठने के बाद प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से उनके भक्तों से क्षिप्रभुपात से उनको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए सोते समय भी प्रार्थना करनी चाहिए और खासकर दैन्य बोधि का प्रार्थना है वो हमारा स्तर है तो वो सब करनी चाहिए हरी हरी भी फले जन्म गोणाइन मनुष्य जीवन अपाइया राधा कृष्ण नामिया सब अलग अलग प्रार्थनाएं हैं जो हमें दिन में सेट कर देनी चाहिए रोज की जैसे रात को सोते समय या तो दोपहर में हरी हरी भी हमको इसलिए भगवान की सेवा करते रहना है और रात को आज के दिन में मैंने क्या क्या वो सब याद आएगा जीवन ऐसे ही चला गया कुछ कर नहीं पाया हरी हरी बी फाले जन्म घोड़ाई और इस तरह से चेतने महाप्रु से और सबसे प्रार्थना करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर से कि हमें अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं करवाना है और रात को प्रार्थना करनी चाहिए सोने से पहले भगवान को गुरु परंपरा को कि वो कृपा करके हमें सोने की अनुमति दे कि जिससे इस शरीर को बचाए रखे हम जो कि उनकी सेवा में आगे जाकर करके लग सकता है या उनकी सेवा करने का प्रयास ठीक से कर सकता है इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए रात को सोते समय सुबह उठते प्रार्थना सीधी करनी चाहिए कि अभी एक और दिन प्राप्त हुआ है सेवा का प्रयास करने में कृपा करें कि मैं इस देह को और किसी जगह पे नहीं लगाऊं आपकी सेवा में ही लगाऊं। तो इस प्रकार से बार बार प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रार्थना की भावना भी उत्पन्न होती है। जब बीमार पड़ते हैं तब प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना ये करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए कि मुझे बीमारी से मुक्त कर दो अभी तो प्रार्थना ये करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में लाइए कि जिससे बीमारी हो उसमें भी आपका स्मरण रहे मृत्यु भी आए तब भी स्मरण रहे और बीमारी के समय ये प्रार्थना ये विचार करना चाहिए और उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान अभी थोड़ी सी सर्दी हो गई उसमें ये हालत है श्रवण कीर्तन स्मरण की तो मैं तो क्या स्थिति में हूं दैन्य बोध होना चाहिए उसमें जब दैन्य बोध होगा तो दैन्य बोधि का प्रार्थना आएगी कि आप कुछ कीजिए कि जिससे मेरी ये भौतिक आसक्तियां छूटे और ये आसक्तियां छूटेगी तभी तो मैं आपका सही से कीर्तन कर सही से भजन कर तो आप ये अलग अलग प्रकार के परीक्षा देकर के मुझे बोध करवा रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है अभी कभी कभी मैं अपने आप को बहुत उन्नत भक्त समझता हूं लेकिन आपकी ये सब परीक्षाओं से मैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है क्या तो इसका समाधानी भी आप ही दे सकते हैं आपके अलावा और कोई है नहीं तो इसलिए आप मुझे शक्ति दे कि मैं आपके जो प्रेष्ट भक्त हैं, जो आचार्य हैं सर उनकी सेवा में लग पाऊं, इस तरह से इस जीवन को कृतार्थ कर पाऊं इस तरह की प्रार्थना होनी चाहिए सर बीमार है तो सब दूध का दूध पानी का पानी होता है इस प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए और जब सब कुछ अच्छा है कोई बीमारी नहीं है सब कुछ ठीक चल रहा है तब प्रार्थना क्या होनी चाहिए तब प्रार्थना ये होनी चाहिए कि भगवान सब कुछ ठीक चल रहा है तो कुछ गड़बड़ है मैं इस बहुती जगत में बहुत सुख का अनुभव कर रहा हूँ मतलब मैं बहुत ही आसक्त हूँ आपकी वास्तविक कृपा नहीं हो रही है मुझे तो आप मुझे थोड़ा दुख का अनुभव कराइए ताकि मैं आपकी प्रार्थना करू और जो भी आपने मुझे अच्छा धन संपत्ति या जो भी कुछ अच्छा दिया हुआ है जिसके कारण इतना सुखी लग रहा हूं तो आप मुझे उससे बचाइए उसको भोग में नहीं लग जाओ उससे बचाइए उसकी जगह मुझे दीजिए दीजिए कि उनको मैं आप ही की सेवा में लगाता रहू जिससे मैं उससे प्रभावित नहीं हूं जिससे वो मेरे पतन का कारण नहीं बने अपित उत्थान का कारण बने और भी प्रार्थना इसमें यह आती है कि ये भगवान सब ठीक चल रहा है और मुझे भक्त लोग बहुत सारी सेवाओं में लगा रहे हैं और ये आप ही की कृपा है है आप ही की कृपा है कि आपकी कृपा से भक्त लोग मुझे अलग अलग सेवा में लगा रहे हैं जिससे मेरी प्रगति हो रही है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे इससे घमंड नहीं आ जाए और मैं आपकी सेवा से चुत नहीं होगा और यह भी प्रार्थना करता हूं कि मैं आपको कृतार्थ इसलिए आप मुझे इसी चीज में लगाए रखें फोर्स से भी जबरदस्ती भी इसमें लगाए रखें मैं यदि आगे जाकर के मना भी करूं तो भी आप कुछ ना कुछ जैसे एक बाप बेटे को चाटे मार करके लगा के रखता है उसको गलत काम नहीं करने देता है तो उस प्रकार से आप भी मुझे चाटे मार करके या मरवा करके अपने शुद्ध भक्तों से आप पकड़ करके रखे मुझे कि मैं भाग नहीं लगा और जो आपने अब तक जो मुझे दिया है उसके लिए मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ इसका तो ऋण कभी चुकता हो ही नहीं सकता है इसलिए मेरे तो जन्मो जन्मांतर आपके लिए लिखे गए है ये लोन को रिपे नहीं कर सकते हैं इस ऋण को कभी चुपता नहीं कर सकते हैं तो इसलिए अभी तो जो भी जितने भी जन्म है वो सब आप ही को समर्पित हो इस प्रकार से करके सुख में भी प्रार्थना करनी चाहिए तो प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो कोई भी प्रसंग हो तो किस प्रकार से प्रार्थना की वस्तु किस प्रकार से है कि बोलते है ना पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए सुख आता है तो भी पीते हैं सही पीने वाले सुख आता है तो बहुत जोर से पार्टी करके पीते हैं और बाकी तो गाने हम सुनते ही हैं दुख आता है तो तो भी पीते वो एक गाना है ना इसीलिए मैं पीता हूं मुझे पीने के ऐसा भी गाना आता है कुछ। हिंदी में हिंदी में तो दुख आता है तो भी पीते है तो ऐसे ही भक्तों को क्या होता है सुख आता है तो प्रार्थना करते हैं और दुख आता है तो भी प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करने वाले को खासना करने का बहाना चाहिए भक्तों के लिए इस प्रकार से चाहिए तो ये सब बहुत आज जो चार रंग हमने सत्ता किए बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसको हमेशा जीवन में उतार के रखना चाहिए इसकी आदत लगनी चाहिए ये अंगों की आदत लगनी चाहिए अच्छे से तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे श्रील प्रभुपाद की जय शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्रीभक्तिरसाममृत तो सिंधु की जय गौर प्रेमानंदे